सुषमा जी नहीं आई आज, आज। कहा से आए हैं नगर से आए अशोक भाई जी अशोक भाई।, भाई जी परिवार के अंदर परिवार का मुखिया जो होता है एक एक व्यक्ति का ध्यान रखता है एक एक व्यक्ति का मुखिया ना हो यदि परिवार का कोई सुसभ्य हो वो भी ध्यान रखता है घर में जब विवाह होता है तो सबको याद करते हैं कि वो आया कि नहीं आया वो आया कि नहीं आया वो आया क नहीं आया मृत्यु होती है तो भी व्यक्ति याद करता आयाक है कि वो आया क नहीं आया वो आया क नहीं आया कम से कम सुख के समय तो सभी याद करते हैं कि अब बेटी का विवाह हो रहा है पुत्र का विवाह हो रहा है हमारे घर में लोग आए शुभकामनाएँ व्यक्त करने के लिए अपने आशीर्वाद देने के लिए अपने प्रति प्रेम दिखाने के लिए और विशेषकर आध्यात्मिक आदमी होता है वो भी ऐसे करता है वो अकेला नहीं जीता है वो परिवार के साथ में संस्था उसकी परिवार होती है सारे परिवार के साथ जीता है वो रोटी खाता है देखता है सबको रोटी मिल गई है सबको सुविधाएं मिल गई हैं, एक एक को जाके देखता है देखता है नहीं तो पूछता है पूछता है नहीं तो विचारता है कि सबको सुविधाएं मिली हुई है सबने पेट भर लिया है बिस्तर पानी सब ठीक है असुविधा तो नहीं है इसमें किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को अधिकार मिलेगा तभी मैं पूछूंगा आपको कोई कष्ट तो नहीं है कोई व्यक्ति विचार करे ना यहां तो पूछ के जाना बड़ा पूछना बड़ा कठिन है कि दूसरे कुटिया में क्यों जाएंगे आपके भी कोई कठिनाई तो नहीं है सामान्य काम जो होते हैं धर्म के परोपकार के सेवा के दया के उसमें किसी का नियम ईश्वर का नियम बना हुआ है कि कुछ किसी की कोई सेवा करे परोपकार करे अपनी ओर से दे किसी को खिलाए पिलाए समय लगाए किसी के लिए हाँ कोई अनुचित प्रभाव पड़ता है एक अलग बात है अनुचित प्रभाव भी पड़ता है अनेक बार अच्छे कामों का भी अनुचित प्रभाव पड़ता है किसी समय में किसी काल में किसी व्यक्ति के प्रति किसी परिस्थिति विशेष में एक काल एक काम अच्छा होता है और वही कार्य दूसरी किसी परिस्थिति के समय में वो बुरा हो जाता है अलग गलत प्रभाव पड़ता है उसका वही कार्य बात समझने कठिन होती है समझ में नहीं आई ना हाँ आती आपके आई समझ में नहीं आई हाजी क्या वही कार्य अलग परिस्थिति दूध पीना अच्छा है मिठाई खानी भी अच्छी है लेकिन हो, हो, तो कफ हो रहा हो खांसी हो रही है दूध पीता है तो क्या होगा जी भजन गाना अच्छा है लेकिन वो रोगी है और शोक संवेदना प्रकट हो रही है वहां भजन गाएं अच्छा लगेगा देश काल प्रस्तुति को देख के कार्य होते हैं आध्यात्मिक आदमी विशाल हृदय वाला विशाल मस्तिष्क वाला होता है समुचित स्वार्थ वाला नहीं होता आत्मवत् भूतेश् सबको देखता है आत्मा के समान लोगों ने आध्यात्मिकता के अर्थ को और प्रकार से ले रखा यहां रह रहे हैं से मिलना ही नहीं जाना ही नहीं पूछना ही नहीं तो सुख है दुख है कोई अभाव तो नहीं है नाम आध्यात्मिकता नहीं है मौन रहना आध्यात्मिकता है लेकिन जब बोलने की आवश्यकता हम व्यक्ति मौन रहे उसका दुष्परिणाम निकलते तो। कहीं बोलना उचित है कहीं मौन रहना उचित है आत्मबत होना चाहिए विवाह हमें एक विषय पे गहराई से चिंतन करना चाहिए लंबे काल तक हमें जीवन क्यों मिला है जीवन की सफलता क्या है जीवन का आयुष्य कितना है जीवन में शक्तियां और गुण कितने हैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कार्य करने और ना करने में प्रमाण क्या है उन प्रमाणों को लेकर के उनको समझ करके मन में इच्छा और संकल्प करके फिर पूर्ण पुरुषार्थ तपस्या के साथ में व्यक्ति उन नियमों विधि विधानों अनुशासनों का पालन करता है और अपने जीवन को चलाता है वह व्यक्ति जीवन की सफलता को प्राप्त करता है अन्यथा जीवन जो है व्यर्थ चला जाता है यदि हम सृष्टि के बीच में नहीं आए हैं तो एक अरब छियानवे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार एक सौ दस वर्ष हो गए हैं इतने लंबे काल तक इस संसार में माते रहे हैं हो जाता है पशु पक्षी बने हो मनुष्य भी भी आए हजारों लाखों हो जाता है करोड़ों बार भी हमने मनुष्य ने प्राप्त की हो संभावना हजारों लाखों बार हमने प्राप्त की यही सही प्राप्त किया है इसी प्रकार के किसी पृथ्वी पे हमने जन्म लिया सही धारण किया इसी प्रकार के वेदादि सत्यशास्त्र मिले हैं जैसे इस धरती पे है वैसे और धरती पर भी होंगे ऐसा ही वेद मिलेगा ऐसे वृक्ष वनस्पति मिलेंगे ऐसे कंदमूल मिलेंगे ऐसे पशु पक्षी मिलेंगे ऐसे गुरु आचार्य मिलेंगे ऐसी भाषा मिलेगी कोई अंतर नहीं मिलेगा ईश्वर की सृष्टि के अंदर रंग रूप का अंदर हो सकता है आकार प्रकार का थोड़ा बहुत आप देखेंगे अमेरिकन और प्रकार के हैं चाइनीज और प्रकार के हैं रशियन और प्रकार के हैं हम अफ्रीकन और प्रकार के हैं, एशियन और प्रकार के हैं गल्फ कंट्रीज के अरेब से अलग प्रकार के हैं लेकिन मूल अंतर नहीं है मनुष्य हो दूर से कोई व्यक्ति आएगा तो दो हाथ दो पांव दो आंखें एक नाक दो कान ये दिखाई देगा उसको और रंग रूप आदि को नहीं दिखाई देता सूक्ष्म बन जाए तो पता चलता उसको हम जीवन के लक्ष्य को भी समझते नहीं है सफलता को समझते नहीं सफलता क्या है उसकी प्राप्ति कैसे की जाए इसके लिए परीक्षण का एक साधन है आत्मनिक्षण यदि हम गहराई से आत्मचिंतन करें तो हमें प्रती होगी हमने पचासो नहीं सैकड़ों हमने नियम विधि विधान बचपन से हमने सुने हैं उनको सैकड़ों हजारों बार पढ़ाए और सुना है लेकिन बहुत कम विषयों के पर दृढ़ता पूर्वक हम स्वाभाविक रूप से चलने में समर्थ हुए हैं सत्य बहुत बड़ा विषय है स्वामी सत्यपति जी की बातें अब समझ माने लगी है वो कहते थे मुझे अब तक कोई सत्यवादी दिखाई दिया नहीं तो जान बूझ करके कभी झूठ ना बोलता हो सत्य बात उनकी जानबूझ के कभी ईर्ष्या ना करता हो निंदा ना करता हो चोरी ना करता हो स्वार्थ की भावना उत्पन्न ना करता हो स्वार्थी ना बनता हो आलसी प्रमादी ना बनता हो दूसरों के दोषों को ना देखता हो मौन और गंभीर रहता हो दूसरों की उन्नति में किसी प्रकार से बाधक न बनता हो किसी की स्वतंत्रता का हनन न करता हो ये तो ना करने की बातें हैं करने की बात तो बहुत ऊंची है जो ना करने की बात है धन देता हो समय देता हो तो उसके लिए त्याग करता हो किसी को निर्देश करता हो संकेत करता हो सावधान करता हो सतर्क करता हो सांत्वना देता हो धैर्य बंधाता हो उत्साह उत्पन्न करता हो गिरे गिरेओं को गले लगाता हो आश्रय देता हो उनको हताश निराश के मन में उत्साह की भावना बढ़ता हो कोई विचार करके आता है हमारे पास में कोई कहता है मैंने भूल से दुराचार कर लिया सौ में से नहीं हजार में से नहीं लाख में से बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे उसको गले लगाएंगे और कहेंगे आओ मेरे पास में आ मैं तेरे को अवसर देता हूं आगे उन्नति के लिए समझाने की बात प्रेरणा देना उसको सावधाना बूढ़े कोई बात नहीं प्रेरणा दूंगा तेरा मेरे साथ रह तू निराश नहीं होना पश्चाताप कर ग्लानी कर दंड ले आगे नए सिर से प्रारंभ कर जीवन मेरे साथ रह तू तुम करेंगे लोग घृणा करेंगे उपेक्षा करेंगे निंदा करेंगे दुष्प्रचार करेंगे उसका जबरदस्त बहुत कठिन है गले लगाना इन चोरी कर दी है इसे शराब पी लिए कल्पना कर करो शराबी हमको मिल गया तो हमारे मन के अंदर सिवाय घृणा के उपेक्षा के निंदा के गाली निकालने के उसके प्रति बुरे शब्दों को निकालने के कुछ नहीं उसको उठा करके घर तक पहुंचाना समझाना विरले व्यक्तियों का काम है इस स्थिति होती है हम आध्यात्मिकता को समझ नहीं पाए संस्कार हमारे नहीं बने अब तक पूरे दूसरे की कमियों को इसमें कमी नहीं है सब में कमियां हैं सब में दोष है सब में अभाव है सब में बुरे संस्कार हैं, सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है त्रुटिया हैं लेकिन दूसरे की त्रुटियों को न्यूनताओं को भावों को दुष्कृत्यों को उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखना उनके प्रति मन में कोई वृत्ति उत्पन्न न करना उसके प्रति घृणा उत्पन्न न करना याद रखना वैदिक धर्म के अंदर संस्कृति में आध्यात्मिक क्षेत्र में घृणा की घृणा शब्द है ही नहीं घृणा है तो अपने दोषों से उपेक्षा शब्द आता क्योंकि घृणा के अंदर द्वेश पैदा होता उपेक्षा शब्द ऐसा है जिसमें बिना द्वेश उत्पन्न किए दूसरे व्यक्ति से अलग रहना उसके कार्यों में सहयोगी नहीं बनना बल्कि उसको प्रेरणा और उत्साह देने के लिए अपनी ओर से सहयोग करना ये उपेक्षा करते जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सामान्य व्यक्ति की बात दूर रही बड़े बड़े विद्वान भी उपेक्षा कैसे होती है कैसे की जाती है ये समझ में नहीं आता अब तो उपेक्षा शब्द के सूक्ष्म भावार्थ को ना समझ ले घृणा करने का नाम उपेक्षा समझते हैं लोग प्राय है। और उपेक्षा के अंदर घृणा रहती है सामान्य व्यक्ति की उपेक्षा करना सामान्य व्यक्ति की वश की बात नहीं है हम कहते हैं मैं इसे उपेक्षा करता हूं उपेक्षा करने का मतलब दोष असर नहीं होता है निंदा नहीं होती है गुणों में दुर्गुण दुर्गुणों में गुण देखना नहीं होता बहुत विषय जिस स्वामी सत्यपति जी अनुभव करते थे आज भी करते होंगे हमें भी ऐसा लगता है पूर्ण सत्यवादी सत्य मानी सत्यकारी बनना बहुत कठिन है अपने हृदय के भावों को बिल्कुल बाहर यूं का यूं प्रकट कर देना बहुत कठिन है बहुत ही कठिन अथवा सत्य को गहराई में जाकर समझना बहुत कठिन है बहुत अच्छे चला जाना है हमारा अहिंसा के विषय में बहुत अच्छे अच्छा ज्ञान है अस्त्य के विषय में ब्रह्मचर्य के विषय में परिग्रह के विषय में जो ऐसनाएं है वो तो बहुत गंभीर है बहुत गंभीर है ऐशना के बहुत नीचे स्तर को हम समझ पाते ऊपर-ऊपर ऊपरी -उपर, सतह के विषय समझ पाते हैं। सेवा करते हुए परोपकार करते हुए दान देते हुए पढ़ाते हुए प्रोचन करते हुए तपस्या करते हुए अत्यंत मित रहते हुए भी ऐश्नाएं व्यक्ति के मन में उभरती हैं बहुत गहरा विषय है तपस्या करते हुए यदि मन के अंदर ये भावना आती है कि मैं तपस्या कर रहा हूं और मुझे लोग तपस्वी जाने तो समझ लेना वो तपस्या नहीं उसकी दान देते हुए सेवा करते हुए परोपकार करते हुए ये मन में भावना आ गई लोग मेरे दान को सेवा को और त्याग को लोग जाने समझना चाहिए उसका आध्यात्मिक कार्य नहीं होगा वो निष्काम कर्म सकाम कर्म है उसका फल सुख और दुख में मिलेगा दुख मिलता है उत्तम से उत्तम कार्य जो निष्काम नहीं होता है वो दुख उत्पन्न करता है ये बात बिना दर्शनों के पढ़े बिना गुरु के बताए बिना गहरा आत्मचिंतन किए समझ में नहीं आती है। क्या कहा जी मैंने उत्तम बिना में जाए। क्या बताया जी मैंने गुरु के एक और चीज रह गई तो है बात छोड़ी दिया तो उत्तम से उत्तम यज्ञ करना है दान देना है सेवा करनी है जीवन को झोंक देना है ये कार्य भी यदि सूक्ष्मता से निष्काम भावना से ना किए जाएं, जो कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में दार्शनिक सिद्धांतों के जान विज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं होता है, है रहती है व्यक्ति के मन में कितने त्यागी दिखाए अपने आप को लंगोटी मार करके रहे बिना लंगोटी के नंगा रहे फिर भी घास फूस का है फिर भी ध्यान देना सैद्धांतिक बार बता रहा हूं भले ही नंगा रहे कुछ भी न खाए पिए कुछ भी पैसे के अड़े नहीं कितने त्यागी हो क्रोध ना करे बोले नहीं मौन रहे केवल मौन रहने से केवल नंगा रहने से एकांत रहने से किसी का कुछ बुरा ना करने से फिर भी ऐश्नों से छूट नहीं सकता जब तक दार्शनिक सैद्धांतिक जान ना हो अब ये बातें पल्ले नहीं आती लोगों को बड़े बड़े विद्वानों के समझ में नहीं आती इसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से है जो आश गुरु परंपरा से जो पढ़ता है उसके दिमाग में आता तो नहीं आता व्यक्ति असत्य में अधर्म में अन्याय में पक्षपात में और स्वार्थ में डूबा रहता है और इनमें डूब करके काम करता है बुद्धिमान कहीं कहीं कुछ कुछ पकड़ लेते हैं सामान्य व्यक्ति पकड़ नहीं पाते धर्म की आड़ में सेवा की आड़ में परोपकार की आड़ में शिक्षा की आड़ में प्रवचन की आड़ में ध्यान की आड़ में कुछ भी ले लगा लीजिए, वहां पर भी यदि विषय को समझता नहीं है तो ऐशना यह काम करती है सकामता काम करती है और जहां सकाम है उसका परिणाम अंत में बुद्धिमान तो में पकड़ लेता है अंत में उसका परिणाम दुख ही होता है योग दूषण के अंदर अनेकों वार आया है आया ना कहा आया कहा आया जी हा प्रणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाचय दुखम भर्वम विवेक उदाहरण दे रहा हूं आपको दैनिक यज्ञ करने वाला यज्ञ ये का मोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं वो दैनिक यज्ञ करता है यज्ञ ये के भाव को नहीं समझेगा कि यज्ञ का अर्थ क्या है तो वो यज्ञ जो कर रहा है वो यज्ञ की करने की क्रिया उसको कभी दुखदाई भी बन जाती है कैसे हमने प्रत्यक्ष देखा है यहां पर भी हो सकता है मानसिक तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं ये यज में आहुतियां देती नहीं दौड़ते हैं लोग सम्मेलन में देखते हैं समाजों में देखते हैं जल्दी आएंगे लोग क्यों आएंगे जल्दी <laughs> मैं यजकुंड के पास बैठू वो समझते हैं जैसे भाई यजग के पास बैठकर के आहुति देने से व्यक्ति बहुत खुश बन जाता है वहां सकाम यही परिग्रह यज का उल्टा हो रहा है यज का मतलब है त्याग और वो परिग्रह कर रहा है मैं त्याग नहीं कोई नया व्यक्ति आया जिसने समझा यज का मतलब त्याग वो नए दूसरे आने वाले व्यक्ति को वहां स्थान देगा आप बैठिए आज हम तो करते रहते हैं यज आप बैठिए हर क्षेत्र में मिलेगा आप यज्ञ केवल यजशाला में नहीं है पाकशाला में भी है औषधारा में भी है खेत में भी है दिन के काल में भी है कार्य के क्षेत्र में भी है बाहर भी है अंदर भी है हर क्षेत्र में हर समय वेद मंत्रों को नहीं पढ़े बिना समझ में नहीं आता दर्शनों को हर इंद्रिय हमारा यज्ञ करती है आंख से यज्ञ होता है कान से यज्ञ होता है वाणी से होता है यज्ञ मन से होता है आत्मा से यज्ञ होता है व्यक्ति देविया जी होता है तब तक इसका इस रहता है मैं मैं मैं रहता जब आत्मिया जी बन जाता है ये मैं नहीं रहता उसकी आत्मा के अंदर परमपिता परमात्मा रूपी अग्नि के अंदर अपनी ज्ञान की आहुतियां पड़ती रहती पर तो ब्राह्मण बहुत बढ़िया बातें आई आत्मिया जी श्रेयान व देविया जी की जो लकड़ समिधाएं और घी और सामग्री और साकल्य लेकर के और ये अग्नि जलाकर क्या आहुतियां दे रहा है लोगों का कल्याण कर रहा है ये श्रेष्ठ है यह जो एकांत स्थान के अंदर या आत्मचिंतन करता हुआ परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके उसके नियमों का अनुशासनों का अपनी आत्मा में अनुसरण करता हुआ उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहा है ईश्वर से पूछ पूछ करके कार्यो कर रहा है कभी भी काम से क्रोध से लोभ से ईर्षा से द्वेष से युक्त तो होकर के काम नहीं करता प्रामाणिक होकर के कार्य करता निष्काम भावना से तो कहता है यह आत्मिया जी श्रेष्ठ है देविया जी नहीं देविया जी का तो यह समाप्त हो गया वो तो जब तक स्वाहा स्वाहा करेगा 15 मिनट सर्वमय पूर्ण उत्साह होते उसका यह समाप्त हो गया फिर वो देव नहीं रहेगा और राक्षस बन जाएगा और जो आत्मया है जो आत्मा के अंदर परमपिता पिता परमात्मा की अग्नि के अंदर वो आवतियां दे रहा है अपने स्वार्थ की अपने सत्य की अपने यशनाओं की रागद्वेश की ईर्षा की आलस्य प्रमाद की इनकी आवतियां दे रहा है उसका यह चलता ही रहता है उसका अनंत फल होता है शतपथ ब्राह्मण में इस भौतिक गिद से उठकर के आध्यात्मिक यज्ञ करना चाहिए सन्यासी यज्ञ का विधान क्यों नहीं है इसलिए नहीं है वो आत्मयाजी बन जाता है उसका विचारना उसका बोलना उसका करना उसके सारे क्रियाकलाप जो है त्याग के लिए होते हैं लोगों के लिए होते हैं परोपकार के लिए होते हैं उसका खाना भी परोपकार के लिए होता है खाना भी पीना भी चलना भी फिरना भी गहरे से विचार करें तो प्रतिति होगी बहुत लंबा काल लगाने के उपरांत भी हम बहुत कम सीख पाए आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण सत्य को जानना पूर्ण अस्तेय को जानना पूर्ण ब्रह्मचर्य को जानना पूर्ण अपरिग्रह को जानना और पूर्ण अहिंसा को जानना बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कठिन है एक मिनट में नहीं एक क्षण के अंदर हिंसा की तरंग उठ जाती है और व्यक्ति को पापी बना देती है एक क्षण के अंदर बहुत कठिन है आप देखेंगे और जिन व्यक्तियों ने हमारा हित किया है हमारी हानि की है हमारे पे मिथ्या आरोप लगाए हैं हमारे से झूठ बोला जिन्होंने हमारे से विश्वासघात किया है हमारे से देश करते हैं हमारा खंडन करते हैं विरोध करते हैं उन व्यक्तियों को देख करके उनके प्रति मन के अंदर कल्याण की हित की भावना उत्पन्न करना बहुत कठिन है। आप ये प्रयोग करके देखो इन पुस्तकों में कोई विशेष नहीं रखा प्रयोग करके देखो खूब पढ़ लिया आपने ये कह रहा है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं वो कह रहे हैं मैंने अध्ययन हुआ नहीं पुस्तकों में जो पढ़ा हुआ है उस पढ़कर के विचार करें हम पुस्तकों से पढ़ने का मतलब है मिठाई को देख लेना या उसकी सुगंध ले लेना बस इससे आगे कुछ भी नहीं हम फोटो देखते हैं ना हलवाई की दुकान के बाहर घूम गए हम मिठाई का रंग भी दिखाई दिया और मिठाई का आकार प्रकार भी दिखाई दिया मिठाई की गंध भी आ गई पेट भरेगा जी बस ये पुस्तकों का पढ़ने से ये स्थिति बनती है केवल निषेध नहीं पुस्तकों का पढ़ना पुस्तकों के पढ़ने के उपरांत उसको जीवन में उतारना इस उतारनाष्काम जब तक नहीं आती है पंद्रह दिन में भूल जाता है व्यक्ति उपनिषद में आया ना में आया खूब बड़ा विद्वान था शास्त्रों का दर्शनों का उपनिषद का उसने कहा अच्छा तो उपवास कर बुखार है पन्द्रह दिन तक बुखार का उसको कौन से उपनिषद में है कहाँ है पन्द्रह दिन तक उपवास कर ऋषिदेव जी पन्द्रह दिन आज कितनी है छह पंद्रह और छह इक्कीस तारीख तक उपवास करो केवल पानी पी लेना बस चाहे लेट जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ फिर कहेंगे हाँ सुना ना जरा वो शवस्तुति का सातवां मंत्र कौन सा है वो याद करेगा स्वामी जी आज स्वामी जी जीर्ण शीर्ण है मृत्यु सया पे है लेकिन संस्कार ऐसे बने हैं उनके मंत्र ऐसे बोलते हैं देखा नहीं आपने उस दिन आपके नहीं याद भले चले जाओ आप कल नहीं आज जाओ क्या मिलेगा जो याद थोड़ा बहुत पढ़ा है वही भूल जाएंगे इनको समझ में नहीं आ रहा मेरे पुराण में कथा थी नहीं वो हम उसके सर्वांश में नहीं लेते हैं अंथार्थ नहीं लेना ये बहुत बड़ा योगी था ध्यान करने वाला वो बैठा था तो बैठा था तो पेड़ के नीचे एक कोबे ने उसके ऊपर विष्ठा कर दी सुना ना आपने कथा एक कोबे ने पक्षी ने उस इस योगाभ्यासी को के ऊपर विष्ठा कर दी बीट कर दी उसने यू देखा ऐसे देखा तो भस्म हो गया अरे क्या शक्ति मिली मेरे को तो फिर वो नगर में गया जाकर के किसी से भिक्षा मांगने लगा ऐसी कुछ घटना थी मेरे को मैंने घटना याद कम रहता हूं मैं पुराणों की ना विशेष इसमें मिथ्यांश ज़्यादा मिला होता है फिर भी एक अंश में लाभकारी है तो उसने भिक्षा मांगी और कहा महाराष्ट्र ठहर जाओ अभी मैं अपने परिवार के अंदर मेरे पति की या सास की ससुर की सेवा कर रही हूँ मैं आपको तो भिक्षा आगे मिल सकती है पीछे ही मिली होगी और आपको विशेष काम तो है नहीं सेवा करने का आप दस मिनट खड़े भी रह सकते हैं तीनों बाते आपको पीछे मिली होगी है कुछ तो खाने के लिए यहां से ना मांगे ना आगे मिल सकती है और मान लो आगे यहीं ये देने की इच्छा दस मिनट रुक जाओ क्या आपके कोई घर में बच्चे रोने वाले तो हैं नहीं उसने तो यू आंखे दिखाई यूं दिखाई जिसने कौए के ऊपर दिखाई थी उनका मैं कौवा नहीं हूं मैं क्या आपकी आंखों से बस मोजाऊ सामान्य पशु पक, पक्षी था वो ने का मतलब यह है काम वही आता है जो व्यवहार में है आप देखेंगे सारा जीवन व्यक्ति का बीत जाता है एक सत्य को हम पकड़ नहीं पाते एक अहिंसा को पकड़ नहीं पाते अस्त्य को पकड़ नहीं पाते प्रेम भाव से रहने की स्थिति को पकड़ नहीं पाते हमारे सामने एक उदाहरण है आज योगी का मैं ये नहीं मानता ईश्वर जानता ये ना मेरा निषेध है ना मेरी स्वीकृति है कि इन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया है यह समाधि लगी है या नहीं लगी है ईश्वर जानता है लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ इन महानुभाव ने यमनियम के विषय में आध्यात्मिक सिद्धांतों के विषय में बहुत मनन किया है चिंतन किया है और आत्मयजीवने इसके मन के अंदर राग और द्वेष और ईर्षा और अहंकार की भावनाएं जो व्यक्ति में लपलपाती है वो नहीं है और सिद्धांतों का ज्ञान की बहुत आवृत्ति की उन्होंने एक दो बार नहीं की है हजारों बार याद किए सालों तक योग दर्शन के सूत्रों को स्मरण किया उन्होंने कितने दिनों किया आपने इतना ही अपमान हो शांत रहे ये उत्तेजित नहीं होगा संयम से जीवन व्यतीत किया ऐषण से रहित होकर जीवन व्यतीत किया राग देव से रहित होकर जीवन व्यतीत किया निष्कामता से जीवन व्यतीत किया तपस्या पूर्वक तो आज स्थिति यह है कि जीर्णसीण है चल नहीं सकते उठ नहीं सकते करवट नहीं बदल सकते लेकिन बुद्धि में वो संस्कार है बस ये संस्कार कमाई है शरीर तो नहीं रहने वाला उनका रह रहेगा हमारा भी रह रहेगा यहाँ उनको जला देंगे ना हमको जला देंगे जलाएंगे ना स्वामी सत्यपति जी को पता नहीं कब पर्याय आ जाए नश्वर शरीर है तो यद यद उत्पद्य तत्त नश्यते उत्पत्ति कारण्वात्त उत्पत्तिमत्व विनाशकत्व धनाओ के लिए कहते हैं एकांत में जाऊंगा मैं एकांत दुनिया में कहीं नहीं है एकांत मन में है भीड़ के अंदर रहकर के भी प्रतिकूलता में रह करके भी व्यक्ति ईश्वर की उपासना कर सकता है ध्यान कर सकता है और आनंद तो वो है लोग हमको कहते हैं बहुत से व्यक्ति कहते हैं एक घरबार छोड़ करके एकांत में जाकर के उपासना में क्या चीज है तपस्या तो हम करते हैं पत्नी है बच्चा है हानि है लाभ है सुख है दुख है थपेड़े हैं दुनिया वर्गे हम देखो तपस्या करते हैं आपकी क्या तपस्या है ये तो खोखली तपस्या है तपस्या तो हम हैं बीस अग्नियों के बीच में बैठे और हम जल रहे हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं देखो खुश रहते हैं आपकी क्या तपस्या है कुछ भी नहीं है तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो तो क्या हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई इनकी तो लेकिन जो वास्तव में तपस्या करता है जो एकांत में होती है प्रारंभिक काल में आगे नहीं लेकिन ये प्रारंभिक काल के अंदर प्रारंभिक काल कितने काल का काल है पांच वर्ष से दस वर्ष तक पांच वर्ष से पंद्रह वर्ष तक पांच वर्ष से बीस वर्ष तक पांच वर्ष से पच्चीस वर्ष तक पांच वर्ष से तीस वर्ष तक कितने वर्ष हो गए पैंतीस वर्ष तक तो पैंतीस वर्ष तक एकांत एकांत एकांत युद्ध में जाकर के उपासना करे बातें हम समझ नहीं पा रहे हैं। भूल जाते हैं हम निर्माण में एक तत्व तो नहीं है एक सिद्धांत नहीं है ना तपस्या ना योग्य सिद्ध सीधी बात है भूल जाते हैं बार बार तपस्या के बिना होता ही नहीं है दौड़े बिना भागे बिना कष्ट वे बिना भूखे रहे बिना जागे बिना प्रतिकूलताएं आए बिना निंदा किए निंदा नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा उसका स्वामी ध्यान के विषय में देखो क्या स्वामी ध्यान को मानते हैं ये राम को मानने वालों की जैसी हालत है ऐसे ध्यान को मानने वालों की हालत ही हाँ तपस्या की बात करो स्वामी ध्यान जी की धैर्य की गंभीरता की जीवन का निर्माण समझ नहीं पा रहे जीवन का निर्माण क्या वो समझता है बस अब तो व्याकरण पढ़नी है वो कह रहा है नहीं अब तो मुझे निरुक्त पढ़ना है वो कह रहा है नहीं मीमांसा बच गया मीमान पढ़ूंगा तो दुनिया को उथल पुथल कर दूंगा मैं उथल पुथल कर दूंगा मैं ये कह रहा है, नहीं मैं तो वहां जाकर के प्रातिशाख्य पढ़ूंगा मैं ब्राह्मण पढ़ूंगा मैं और एक शंख बजाऊंगा शारीम तो विश्व तो मारे मन जाएगा शंख बजाते कुछ नहीं मानने वाला जब तक मन के अंदर उथल पुथल नहीं होगी ना ये मन में उथल पुथल कैसी होती है तपस्या करता जलता तो आदमी जलाना पड़ता अपने आप को ना तपस्वी ना युगत सिद्ध थी इसका अर्थ क्या है जी बिना तपस्या के किए नियमित भोजन मिले नियमित अनार मिल जाए नियमित सही सेव मिल जाए नियमित अंगूर मिल जाए नियमित दूध मिले नियमित यज्ञ करे नियमित सोने को मिल जाए नियमित उठे नियमित व्यायाम करे नियमित नियमित नियमित नियमित नियमित तपस्या कहाँ हो जी कहाँ तपस्या हो जी हो गई जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा कितनी खोर तपस्या की इसने। आपके तो एक इस व्यक्ति ने सात आठ वर्ष तक लकड़ फाड़े हैं कई कई मन रोजाना आगे इतना बड़ा ढेर लाया करते थे इसको फाड़ो चार घंटे छह घंटे लकड़ फाड़ते थे ऐसे दो लकड़ नहीं फाड़ सकेंगे वो कह रहे वहां जाके तपस्या करूंगा मैं एकांत सेवन करके जंगल में जाके इन मजूरों के साथ बैठ करके तपस्या करो करनी हो तो जैसे मैंने की है गायें चराई मैंने गायें चराई गायों का दूध निकाला है मैंने गोबर उठा करके उपले बनाए उसके रोटियां बनाए तीसरे बन चलाई बने कल मैंने बताया आपको तपस्या होती और हमारे गुरु ने कितनी तपस्या की हम जानते हैं सब ने क्या तपस्या की है हम जानते हैं दो वर्ष रहा नहीं तीन वर्ष रहा नहीं अब मैं प्रचार करूंगा मैं शिविर लगाऊंगा मैं अरे भाई तू कुछ पढ़ तो ले पढ़ने की बात भी दूर नहीं व्याकरण भी नहीं दर्शन भी नहीं उपनिषद भी नहीं कहीं और कुछ नहीं अब तो मैं प्रचार करूंगा मैं दो वर्ष में प्रवक्ता रुवन देखो आप स्थिति ये समझने का प्रयास करें ईश्वर को जानने के दो साधन है एक वेद वेदि दर्शनों के अंदर कोई मंत्र बताना जी जहां ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कोई मंत्र बताना देश नहीं करना चाहिए बताना जरा कहा हमने पढ़ाई नहीं कितना पढ़ा हमने मुश्किल से कहीं पंक्ति पड़ी हुई वही भूल गए और दुनिया के अंदर में द्वेश करते दिखाई देते हैं लोग हम द्वेष करते अपने आप के अनुभूति करते हैं तो पुस्तकों से ज्यादा अनुभव होती है सच्ची को देखकर ज्यादा होता है वे विचार नहीं करना चाहिए चोरी नहीं करनी चाहिए मंत्र बताना जरा कोई सूत्र बताना दर पांच दर्शन पढ़े आपने पांच दर्शन पढ़ लिया ना बताना जरा फिर चोरी नहीं करनी चाहिए ईर्षा नहीं करनी चाहिए द्वेश नहीं करना चाहिए स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कहीं मंत्र कहीं सूत्र आया बताओ पांच दर्शनों के अंदर जबकि संसार में हम देखते हैं पदे पदे स्वार्थ दिखाई देता है दूसरा में भी हमारे में भी आज आप देखेंगे सूक्ष्मता से आपको पकड़ना आएगा कि कहा मेरा स्वार्थ पैदा हुआ था कहां अभिमान पैदा हुआ इस काव्य बना है सृष्टि का पश्य देवश न ममार न पशु पक्षी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सांप ये सब सिखा रहे हमको ये वेद तो है ये पुस्तकों में वेद नहीं है ये सृष्टि भी वेद वेद से वर्णित बरी पड़ी उग्रणी में जब ईमान सा पढ़ लूंगा तो मैं ये लगेगा भाई मैं साचार्य बन गया हूं कुछ है नहीं है खुदा पाठ निकली चुकी आप भी चले जाना सबको मैंने ये कहा है सत्य जी से लेकर के और जितने जा रहे हो टोल का टोल जा रहा है कुछ नहीं होने वाला जो किया है और साधना भंग हो जाएगी मेरी तो मानता ये स्वयं साध्या करके कर सकते हैं हमारे अपना प्राणुभ की बात मानते नहीं व्यक्ति संस्कार केवल हमारी संपत्ति है इस जीवन की बस ये चमड़ी ये कपड़े ये मकान ये पुत्र ये पौत्र ये प्रतिष्ठा ये सम्मान यश और कीर्ति शरीर के साथ में आपने कितनी बार सुना है क्या साथ चलता है संस्कार और संस्कार बनते हैं संकल्प करके उनके प्रति दृढ़ आरूढ़ होकर के तपस्या और पुरुषार्थपूर्वक मुझे नहीं दोष देखने हैं नहीं निंदा करनी है झूठ बोलना ही नहीं है स्वार्थी बनना ही नहीं है आलसी बनना ही नहीं है मेरे को अब संकल्प ही नहीं है कितनी बार तो मैंने बताया को जिसके संकल्प नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता पोथे पटमारी येदा कि मिचा कर स्थिति जो उस ईश्वर को जो उस आत्मा को ईश्वर के बनाए नियमों को सिद्धांतों को जान करके समझ करके जीवन में उतार करके उनका प्रयोग नहीं करता है और उनसे अपने आत्मा को सुसंस्कृत नहीं करता है उसको वेद मंत्र कुछ भी नहीं कर सकता थोड़ा सा बाधाएं आई और घबरा के कहा मैं तो वहां जाऊंगा मैं कैसी घटनाएं घटती क्या नहीं घटनाएं कैसी घटनाएं घटती है वही आवेश सबके अंदर है किसी का गहरा बैठा हुआ है किसी का ऊंचा है किसी का मध्यम है अम्मी राक्षस है वो राक्षस नीचे सोया पड़ा है अभी कुंभकर्ण की तरह कोई जगाने वाला हो खोद मारने वाला यू जग जाएगा राक्षस जगेगा नहीं जगेगा काम वासना है ना काम वासना ये काम वासना नीचे बैठी हुई है अभी ऊपर एक मोटी मलाई की परत आई हुई है दूध होता दूध दस किलो पंद्रह किलो दूध होता है किसी कढ़ाई में और ऊपर अच्छी मोटी मलाई आई हुई हो ये माताजी लाती थी मलाई सोनीपत में सोनीपत ने इतनी मोटी मलाई एक अंगुली के बराबर अंदर दूध उबल रहा है और बाहर मलाई ठंडी बिल्कुल ठंडी और बड़ी सुगंधीदार चिकनी और पीले रंग की वह समझता है तो बिल्कुल ठंडा है दो ऐसे हमारे वर्तमान के वातावरण में इस परिवेश में इस स्थान में स्वामी सत्यपति के सानिध्य में इस प्रकार के ब्रह्मचारियों में इस प्रकार के वातावरण में इस प्रकार की दिनचर्या में इस प्रकार के भोजन में इस प्रकार की व्यवस्था में इस प्रकार के अनुशासन में हम यहां पर एक मलाई की तरह हमारे संस्कार जो है वो बुरे दबे हुए हैं अंदर तो भयकर उबुलता हुआ दूध है यूं भरता एक मिनट में देखा नहीं कैसे बुले संस्कार आप भी भाग जाए तो मैं आश्चर्य नहीं हो कोई आश्चर्य नहीं होगा मेरे को तो क्यों हम कल्पनाएं है करते हैं कितनी बार जाने का प्रयास किया एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार कईयों को रुका मैंने पता नहीं कितने ब्रह्मचारियों को रुका मैंने यहां पर जो भाग में दर्शनाचार्य बन गए आविश किसमें नहीं आता हमारे मन में आवास आता था चलो झोला लेकर उठे हो यहां नहीं हो सकता यहां लेकिन नहीं संकल्प कर लिया था देहम व कार्यम व साध्यम व्याकरण व्येयम देहम व यहीं यही रहूंगा यहीं भरूंगा व्याकरण पढ़ के जाना है महावाष्य करके निकला मैं इतनी प्रतिकूलताएं थी मेरे सामने था यहां तक कुछ भी नहीं है और क्या देता है मुक्ति बुझाओ मुझे आप जो अमृत पान करते हैं विवेकानंद जी के प्रवचनों से आप जो सुनते हैं आप विदेशी व्यक्ति एक लाख रुपए देगा न, उनके प्रश्नों को इंग्लिश के कल्पना करो सुन ले तो कृत्य कृत्य हो जाएगा महेश योगी था ना महेश महेश योगी महर्षि महेश योगी उसने कुछ कुछ बातें वेदों के लोगों को बताई ध्यान के विषय में यम नियम के विषय में इंद्रियों के नियंत्रण कुछ कुछ बातें बताई लोगों ने उसको माला माल कर दिया बड़ा साम्राज्य हो कितने देशों में इसके सेंटर हैं बड़े बड़े टापू खरीद लिए बड़े बड़े महल बना लिए जबरदस्त और वो खरबों रुपयों के हजारों शिष्य बन गए समझना समझने वाली चीज है याद रखो यदि हम गहराई से चिंतन करें हमने जितने वर्ष हमने यहां पर लगाए हैं हमारे को आउटपुट बहुत कम हुई है बहुत कम हुई है हमारी विद्या होती है कंठ की क्या श्लोक है वो पुस्तकस्त या विद्या परहस्ते हस्ते गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम हमने चारों वेद पढ़े हैं छह दर्शन पढ़ लिए हैं ग्यारह उपनिषद पढ़ लिए हैं निरुप्त पढ़ लिया है प्रातशाख्य पढ़ लिए हैं या हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए हैं सिद्धांत की चीजें पढ़ ली है सब कुछ पढ़ लिया ज्योतिष कल पढ़े सब पढ़ लिए लेकिन हमने व्यवहार में लाए नहीं हमारे चित्र के संस्कार उसके रंगे नहीं वो स्वाभाविक नहीं बिना है तो सब साफ होने वाली चीज है ऐसा ही है जैसे कपड़ा उतार देते हैं कल सुबह साफ हो जाएगा मरने के बाद कुछ नहीं और जो स्वाभाविक में जाता ना ये उदाहरण में बार बार दे रहा हूं जब भी स्वामी के पास में जाओ आशीर्वाद वेद मंत्र बोलेंगे आशीर्वाद देंगे शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे ये संस्कार तो बने नहीं कहां उड़न छू उड़न छू उड़न छू हो रहे हैं पता नहीं क्या समझ लिया मैं परीक्षा लू ना योग दर्शन की पहले पाद की पहले पाद के दस सत्रह परीक्षा ले लूँ तो ख सूची हो जाएंगे क्या कहा मैंने ख सूची हो जाएंगी अब इतना पढ़ लिया दस दस ग्यारह उपनिषद पढ़ लिए छह क्या कहेंगे मैंने पांच दशमी पढ़ हैं ग्यारह उपनिषद पढ़ लिए हैं मैंने और वेद मंत्रों के इतने इतने अध्याय पढ़ लिए हैं ये कर लिया वो कर लिया अब जब सूक्ष्मता में जाएंगे तो खस सूची जाएगी याद रखना जो अनुशासन आपका यहां है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा मैं गारंटी से कहता हूं जो हमने स्वामी सत्यपति की परंपरा चलाया मैंने चलाया सीने पत्थर के में पत्थर रख करके मैं चलाता हूं अनुशासन जाता है तो जाए रहना तो रहो हमें भी भीड़ी खट्टी नहीं करनी है पंद्रह रहे दस रहे आठ रहे दो रहे एक रहे, रहे न रहे हम तो हीरे जोहरात बेचेंगे कौड़ियां नहीं बेचेंगे सीधी बात यह हमें संतोष नहीं हो रहा आपको संतोष कैसे हो रहा हमने 35 वर्ष लगा दिए हमें संतोष नहीं हो रहा है कभी तो बहुत पढ़ना है बहुत आवृत्ति करनी है बहुत सीखना है बहुत चित बहुत साधना करनी है असाधना होगी मब साधना होगी जो चीज किया उसको परिपक्व करना चाहिए ना पहले संस्कार बस जो संस्कार हमारे चित्र में बन गए हैं देने के सहन शक्ति के धैर्य के निष्कामता के समभाव के वो संस्कार जो हैं वो सारे संस्कार रहते हैं बस बाकी सब चला जाता है कुछ भी नहीं रहता उसी घर में आ जाए माता ईश्वर जी का देहावसान हो जाए और आर्यवन में कहीं किसी के पैदा हो जाए तो पता चलेगा मैं यहां पर थी पहले नहीं पता चलेगा तो साथ में जाते हैं जिन्होंने एक विषय को लेकर के ऋषियों ने आप देखेंगे किन्हीं व्यक्तियों ने पांच मंत्रों का साक्षात्कार किया अरे पांच मंत्रों का किसी ने दस मंत्रों का साक्षात्कार किया उसकी व्याख्या की किसी ने एक सूक्त की, की बस किसी ने पूरे अध्याय की, की ऐसा कहीं मिलता नहीं है हर चैप्टर में ऋषि बदलते हैं बल्कि मंत्रों मंत्रों में ऋषि बदलते रहते हैं एक बार तो देखा ना आपने हर सुख्त में और सुप्त में भी ऋषि बदलते रहते हैं ये फलाना ऋषि है फलाना ऋषि है इसका मतलब है उन ऋषियों ने उन उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है और एक ही विषय को लेकर के मास्टिव जाती है अब ये प्रोफेसर दयाल जी इनका विषय क्या है चिकित्सा है औषधिया जड़ी बूटियां रोग है निधान है स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्या है रोग क्या है कारण क्या है औषधि क्या है इनका विषय इन्होंने रात और दिन ये काम किया है इनके संस्कार बन गए और अगले जन में ये वैद्य बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे ये तो बात पक्की है बिल्कुल वैद्य बनेंगे हाँ ये बात एक अलग है कि वैद्य बन के गृहस्थी बने या ना बने अलग बात है लेकिन बनेंगे और ब्रह्मचर्य रहेंगे तो औषधिया बांटने के रामदेव जी की तरह <laughs> रामदेव जी बांट रहे ना तो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे घृस्ती नहीं बनेंगे तो सन्यास लेंगे कि सन्यास के संस्कार भी मानपस्त्र ले लिया इस जन्म संस्कार इनकी इच्छा है कि मैं मरते समय एक बार संन्यास तो जरूर दूंगा मैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया है तो तो सन्यास ले लेंगे तो शुरुआत हो गई तो अगले जन्म में फिर सन्यासी बनेंगे गर्भस्थी बनेंगे नहीं सन्यासी बनेंगे वैद्य के संस्कार हैं तो सन्यास लेकर के कोई आश्रम बनाएंगे। आश्रम बनाएंगे बनाएंगे तो कल्पना करो आर्य आर्यवन में आ गए तो फार्मेसी खुलेगी यहाँ पर तो फार्मेसी खुलेगी हमारा वैदिक हमारा दवा खाना बाहर नहीं पड़ेगी जी तो देखिए संस्कार सब कुछ चीज है संस्कारों को बनाओ मैं तो यहां तक समझ पाया हूं हमें चाहे वेद मंत्रों का स्मरण होया ना हो सूत्र श्लोक हमको याद होया ना हो हम व्याख्या करते हो ना करते हो पुस्तकें लिखते हो ना लिखते हो लिखना तो अच्छी बात है बुरा नहीं है प्रवचन देते हैं अथवा नहीं देते हैं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं चर्चा करते हैं, नहीं करते हैं साथ साथ करते हैं, नहीं करते हैं लेकिन हमारा मुख्य कार्य प्रमुखता इस बात की है हमारे व्यवहार के अंदर ये अहिंसा सत्य रस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह या नहीं यह है तो इनकी महत्ता है स्थानुरयम किल भार भारत से न तो चंदन तथा एयम बहुने शास्त्राणी अध्यय क्या है शास्त्रेषु अर्थेषु अर्थेश्वा खरवद वहनती सारा का सारा दर्शन पढ़ावा फिर अगले जन्म में पढ़ना पड़ेगा और पूरा बल लगा के पढ़ना पड़ेगा यदि व्यवहार में नहीं आया तो और व्यवहार में आ गया फटाफट फटाफट फटाफट फटाफट पढ़ लेंगे तो मुख्य कार्य व्यवहार में लाना संस्कार बनाना स्वाभाविक बना लेना कितनी निंदा करो कितना ही द्वेष करो कितना ही आरोप लगाओ शांत रहे लगेगा ही नहीं अब आप देखेंगे एक आदमी की हम सामने महाराज से प्रश्न किया करते थे स्वामी जी एक आदमी एक बार दो बार पांच बार दस बार बीस बार आरोप लगा रहा है झूठ बोल रहा है विश्वासघात कर रहा है छलकपट कर रहा है निंदा कर रहा है चुगली कर रहा है कहां तक सहन करें उनका अनंत काल तक सहन करो कोई सीमा नहीं है जहां सहन शक्ति समाप्त होगी योगा योगाभ्यास समाप्त हो गया मैंने कहा तो बहुत कठिन है कि बस ये कठिन वाला मार्ग है ईश्वर कभी द्वेष करता है हे मेरे भगवान मैं जब निर्देशन करता हूं अब निर्दन करते नहीं करते मैं जब निर्देश करता हूं तो मैं तो पागल हो जाता हूं कितना सहन करता है ईश्वर इस एक छोटी सी पृथ्वी के ऊपर कितने भयंकर कुछ हो रहे हैं हत्याएं हो रही है हजारों हत्याएं होती है दुराचार होता है अन्याय होता है पक्षपात होता है गर्भपात होते हैं और गायों को भीड़ों को बकरों को काट काट करके जेलों में जा जा रहा है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितना अन्याय हो रहा है ईश्वर दुखी होता कभी नहीं होता ऐसा योग बनता सामने नंगा नाच हो रहा है शांत रहता हो मैंने विदेशों में चीज़ देखी मैंने बहुत मुझे अच्छा लगता है वहाँ ये तो एक कमी है मानना चाहिए कि लोग दूसरे की कितनी सहायता करते हैं एक अलग बात है करते हैं नहीं करते हैं इतना गुण मैंने देखा कि दूसरे को दोषों को देख करके वो कभी दुखी नहीं होते न उसकी निंदा करते हैं न उसको इंटरफेयर करते हैं न उसका प्रसार प्रसार करते हैं यहाँ ये भयंकर रोग है और गुजरात में भी विशेष कर है सामने मीठे मीठे रहेंगे हरियाणा में तो लठ बजते हैं सीधे वो बोलेगा नहीं लठ मारेगा पहले माता जी रही है वो बोलेगा कम लठ मारेगा पहले और यहां ऊपर ऊपर मीठा मीठा नीचे नीचे टांग चाहिए हम कड़वे लगते हैं लोगों को तो मैंने आपको एक बात बताई पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सेवा साधना परोपकार का अंतिम उद्देश्य है उत्तम संस्कारों का बना लेना आत्मा को परिष्कृत करना दूसरों से कर लेना ये जीवन का लक्ष्य है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासशील है प्रयत्नशील है अब वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई महत्व तो नहीं जो इतना पढ़ लिया उतना ही हमने जो पढ़ा है फिर सुन लीजिए मैं महत्वपूर्ण तो बात बता रहा हूं हमने जो पढ़ा है उसमें से 10 प्रतिशत हमको याद नहीं है जितना हमको याद है उस जितना याद है उसमें से 10 प्रतिशत हम व्यवहार में लाते नहीं और जितना हम व्यवहार में लाते हैं उनको हमारे सुसंस्कार वो स्वाभाविक नहीं बने हैं याद करके और स्मरण करके हाँ ये तो करना चाहिए तो ठीक है तो प्रमाणिक है ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं करने वाले को करने वाले को प्रमाणिक देख करके फिर इसके लाभ आने को देख करके विचार करके उन अच्छे कार्यों करते हैं बुरों को छोड़ते हैं अर्थात वो स्वाभाविक नहीं बने स्वाभाविक जब कोई जान विज्ञान बन जाता है इसको कुछ नहीं देखना पड़ता यही काम करना यही सत्य है ये सत्य है नहीं करना ये धर्म है करने योग्य है अधर्म है करने योग्य नहीं है ये पाप है नहीं करने योग्य ये पुण्य है करने योग्य ये स्वार्थ है ये करने योग्य नहीं है ये निःस्वार्थ है करने योग्य है ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चलता है वो जो स्वाभाविक रूप से कार्य करता है उसका जीवन निर्माण हो जाता है और उसने हमसे जो प्रश्न करते हैं ये जो मीरा है ये रास है ये नानक है ये कबीर है ये रहमान है जितने भी हैं क्या इनकी समाधि नहीं लगी थी मैंने कहा लगी थी इनको साक्षात्कार नहीं हुआ मैंने कहा नहीं हुआ था समाधि लगी थी समाधि का मतलब समप्रजात समाधि इनके मन में दया करुणा सेवा भाव, परोपकार इस प्रकार की बातें थी राग द्वे से रही थी और ये ऊंचे-ऊंचे जान भी जान बड़े वेदों की ऊंचे-ऊंचे डिंगे मार रहे हैं और राग द्वे से भरे पड़ा दे आदमी बड़े बड़े विद्वानों को देखो आप। इसलिए ये नानक है मीरा है सूरदास है या कबीर है या फलाना है ये व्यक्ति यम नियम के बहुत से अंशों को ठीक प्रकार मानते थे जानते थे रागद्वेष कम था लेकिन ईश्वर को ठीक प्रकार नहीं जानते थे इनकी असंप्रदाय समाधि नहीं लगी थी इनको ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ था लेकिन ईश्वर साक्षात्कार तो बहुत ऊंची चीज है इससे पहले बहुत स्टेजेज हैं संप्रदाय समाधि की बहुत ऊंची स्थिति होती रागद्वेश होता आत्मा को जान लेता भय नहीं शंका नहीं लज्जा नहीं और दुख नहीं ईर्षा नहीं द्वेश नहीं अभिमान नहीं ऐसा उनका जीवन था अब उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और ये वेदों को पढ़ने वाला दर्शनों को पढ़ने वाला बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने वाला बड़े बड़े आचार्य बनने वाला राग देश से डूबे हुए हैं स्थिति लोगों की तो इसलिए संस्कारों को बनाए हम थोड़ा पढ़ें और पढ़े हुए जुगाली करें जुगाली समझ गए ना क्या करें जुगाली को वागोलो वागोड़ वो गाय माता जानती है मैं भी जानता हूँ यहाँ वो गाय है ना सुबह आएगी खा, खाएगी चपा चपा चपाचप चपा खा लेगी दो चार पाँच दस किलो फिर बैठ जाएगी ये जुगाड़ी आप कार में भी कर सकते हैं पर ये कार में क्या करते हैं वो ट्रक आ गया अब बेगाम आ गया अब रख्याल आ गया अब वो हो गया ये हो गया अरे तुम क्या कर रहे हो ये काम ड्राइवर का एक तुम्हारा है? सूची भूल जाते हैं क्या काम करना है जब बैंक निकल गया अरे बैंक तो निकल गया पैसे देने थे अरे भले आदमी तो दुनिया को देखने आया अपने काम करने आया है ये भगवान भगवान को याद निकला कम से कम काम तो कर ले काम भी नहीं भगवान भी नहीं दुनिया के सामने और गीत आता है ना मैं तो गुनगुनाता हूँ दुनिया में हूँ दुनिया का तलब नहीं हूं बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं दुनिया में जाओ हम भी जाते हैं काम करो अपना जो करना हो तो संस्कारों को बनाना मुख्य है इस बात को ध्यान रखें आगे और इस विषय को लेंगे अब मंत्र पाठ करेंगे हो यज्जाग्र तो दूरमो तदुसुक्त तथी दूरंगमं ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन शिवसकमस्त ये न कर्म न्यपशो मनीषिण यज विदेशुरा पूर्वं यपूं यक्षम तन शिव सकलमस्तु यदचेतु धति य्योतिरमृत यस्म कि कर्म क्रियते तन्मे मन शिव भविष्यत् यनेदूत भुवन भविष्य पृृृहितमृत ये ये तन्मे तन शिव सकल यस्च साम यजों प्रतिष्ठिता रथना भाई वारा यस्तम सर्वोतम प्रजा तन शिव सकमस्तु सुषारथिश्वाय भीषु हृदप्रतिम यदि जवेषम तमें मन शिव संकल्पमस्त ओ शाति शांति सर्वे सबको सो नमस्ते